ध्यान और आध्यात्मिक जीवन, पथ प्रदर्शक गुरु, मंत्र एक एक बार एक सन्यासी शिष्य ने महापुरुष महाराज से पूछा सभी लोगों को दीक्षा लेते ही आध्यात्मिक जागरण नहीं होता फिर भी क्या उन्हें कुछ न कुछ लाभ नहीं होता महापुरुष जी ने उत्तर दिया भले ही दीक्षा के समय उन्हें कुछ भी अनुभव न हो फिर भी एक ब्रह्मज्ञ गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र की शक्ति अमोघ है शिष्य में संचलित आध्यात्मिक शक्ति कालांतर में उसका रूपांतरण कर देती है और उसके बाद आध्यात्मिक जागरण होता है यदि कोई महात्मा जो पूर्ण ज्ञानी न हो दीक्षा दे तो उसका प्रभाव क्या होगा एक सामान्य महात्मा की तुलना विद्यालय की ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थी से की जा सकती है जो महाविद्यालय में प्रविष्ट न होते हुए भी अपने से कनिष्ठों को प्रारंभिक निर्देश प्रदान कर सकता है एक और वह स्वयं सत्य की ओर अग्रसर होता जाता है और साथ ही दूसरों में आध्यात्मिक बोध का जागरण करने का प्रयत्न करता है यदि दीक्षार्थी निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन यापन करे तो आध्यात्मिक जीवन में पर्याप्त प्रगति संपन्न सामान्य गुरु द्वारा दी गई दीक्षा से भी समय पर आध्यात्मिक जागरण होता है स्वयं मंत्र में भी महान शक्ति होती है श्री चैतन्य हमें इसकी शिक्षा देते हुए कहते हैं आपने अपने बहुत से नाम प्रकट किए हैं जिनमें आपने अपनी सर्वसमर्थ शक्ति अर्पित कर दी है तथा उनके स्मरण में कोई समय अथवा नियम निर्धारित नहीं किया गया है नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा नियमित स्मरणो न काल शिक्षा ओम तथा अन्य भगवन नामों के जप के प्रभाव के बारे में पतंजलि कहते हैं कि उससे साधन पथ की विभिन्न बाधाएं दूर होती है तथा प्रत्यक्ष चैतन्य का अधिगम होता है तथा प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भाव पातंज योग सूत्र ये बाधाएं क्या हैं व्याधि संशय मानसिक चांचल्य आदि ये बाधाएं हैं मंत्र का जप व्यक्तित्व में एक नई समरसता और सामंजस्य पैदा करता है जिससे स्नायु शीतल होते हैं और मन की शक्तियां केंद्रित होती हैं और कालांतर में अंतरात्मा का जागरण होता है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कर रहा साधक मंत्र की शक्ति को समझ ना सके लेकिन निष्ठापूर्वक जप करने पर वह क्रमश उसकी शक्ति का अनुभव कर सकेगा स्वामी ब्रह्मा जी नंदी कहते हैं, जप जप जप कर्म करते समय भी जप करो अपने समस्त क्रियाकलापों के बीच मंत्र जप चलते रहने दो यदि ऐसा कर सको तो हृदय की समस्त ज्वाला शांत हो जाएगी बहुत से पापी भगवान नाम की शरण लेकर शुद्ध मुक्त एवं सिद्ध हो गए हैं भगवान और उनके नाम में अटुट विश्वास रखो जानो कि वे दोनों भिन्न नहीं है अतीत काल में संतों ने प्रदर्शित किया है तथा वर्तमान काल में भी यह बात बार बार सिद्ध हुई है कि भगवान की शक्ति भगवान के नाम के माध्यम से अवश्य व्यक्त होती है गुरु प्रदत्त मंत्र को बहुमूल्य समझकर कर हृदय में संभाल कर रखने तथा निरंतर उस पर ध्यान करने से साधक में इस शक्ति का अधिकाधिक विकास होता है श्री रामकृष्ण इसकी तुलना मोती बनाने की प्रक्रिया से किया करते थे प्रचलित मान्यता के अनुसार घोघा स्वाति नक्षत्र के उदय होने तक प्रतीक्षा करता है यदि उस समय वर्षा होती है तो घोंघा अपनी शीप को खोलकर उसका जल ग्रहण कर लेता है फिर वह समुद्र तल में गोता लगाकर महीनों तब तक वहां पड़ा रहता है जब तक वह जल बिंदु सुंदर मोती में परिणित नहीं हो जाता इसी तरह भक्त का हृदय सत्य के प्रति उन्मुक्त होना चाहिए और गुरु से आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त करने के बाद उसे उत्साह के साथ उसकी तब तक साधना करनी चाहिए जब तक आध्यात्मिक अनुभूति रूप मोती का निर्माण ना हो जावे। शुद्ध मन ही गुरु है स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे तुम्हारे मन से बड़ा और कोई गुरु नहीं है मानव गुरु सदा पास में नहीं रहते भले ही हमें सिद्ध गुरु की कृपा और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो लेकिन वे हमारी आवश्यकता के समय सदा हमारे निकट नहीं रहते लेकिन एक आंतरिक गुरु हमारा विशुद्ध मन सदा हमारे भीतर रहता है ब्रह्मानंद जी कहते हैं प्रार्थना और ध्यान द्वारा शुद्ध होने पर मन भीतर से तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा तुम्हारी दैनंदिन गतिविधियों में भी यह आंतरिक गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और लक्ष्य प्राप्ति तक तुम्हारी सहायता करेगा इसका क्या अर्थ है मन आंतरिक गुरु की तरह कैसे कार्य करता है समस्त ज्ञान का स्रोत गुरुओं का परम गुरु परमात्मा सदा ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान है नैतिक जीवन प्रार्थना ध्यान इत्यादि के द्वारा शुद्ध होने पर मन परमात्मा की अंतर के संस्पर्श में आता है शुद्ध मन ईश्वरीय ज्ञान के प्रवाह का एक मार्ग बन जाता है वह गुरुओं के परम गुरु से सीधे ज्ञान प्राप्त करता है जब मन आंतरिक सत्य के प्रति उन्मुक्त होना सीख जाता है तब वह अनेक स्रोतों से उपदेश प्राप्त करने में समर्थ होता है भागवत में एक परिराजक अवधूत का वर्णन है जिसने अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को उपगुरु के रूप में स्वीकार किया था धरती माता से उसने सहनशीलता अर्थात धैर्य का रहस्य सीखा वायु से अनाशक्ति सीखी क्योंकि वायु सुगंध या दुर्गंध से अप्रभावित रहती है आकाश से उसने सभी बंधनों से मुक्त रहना सीखा इत्यादि तुम में से बहुत से लोग यह जानते हो कि अपना जीवन एक मठ के रसोई घर में व्यतीत करने वाले सत सत्रहवीं शताब्दी के फ्रांसीसी संत ब्रदर लॉरेंस को किस तरह ज्ञान हुआ था पतझड़ के समय पर्णहीन वृठों को देखकर उन्हें यह विचार हो आया कि किस नंगे डालों पर पुनः पत्ते उगाएंगे तथा फूल और फल लगेंगे इससे उनके सामने समस्त सृष्टि में छुपी हुई ईश्वरी सत्ता और शक्ति उद्घाटित हो गई उस समय हुए इस आध्यात्मिक जागरण ने उन्हें सारे जीवन संबल प्रदान किया हम सभी में ईश्वरीय शक्ति छुपी हुई है जो जागरण की प्रतीक्षा कर रही है हमें अपने भीतर विद्यमान परमात्मा चेतना के केंद्र को खोजना है तथा प्रसुप्त शक्ति को जागृत करना है भगवान बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद इसी आंतरिक गुरु का अनुसरण करने का उपदेश अपने शिष्यों को दिया था उन्होंने उनसे कहा आत्मदीपो भवा अर्थात अपने आप के दीपक बनो लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं हम अपने आप को ही न छलने लगें हम सोचने लगें कि हमारा मन अच्छा गुरु बन गया है हम सभी ओर से उपदेश पा रहे हैं लेकिन अपने ही इच्छाओं और विचारों को ईश्वरी प्रेरणा भगवत बाणी इत्यादि समझने का खतरा बना रहता है यह सिद्ध जीवंत गुरु से निर्देश तथा मार्गदर्शन पाने में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता मानव गुरु नैतिक आचरण और निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि के लिए शिष्य को उपदेश देते हैं शिष्य के गलती करने पर गुरु इसे देखते हैं और पुनः सही मार्ग पर ले आते हैं सच्चे मानव गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने वाले भटकते नहीं क्रमशः गुरु की कृपा से शिष्य की प्रसुप्त प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है और उसके बाद शुद्ध प्रज्ञा गुरु का काम करती है इस तरह हमारा मन हमारा गुरु होता है अवतार शिष्ठतम गुरु हजारों लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाले ईश्वरावतार निश्चय ही सब में महान गुरु है स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अवतार कपाल मोचन मोचन होते हैं अर्थात जो लोगों को नियति को बदल सकते हैं उनके कपाल पर लिखे को अर्थात कर्मों को नष्ट कर सकते हैं किसी सामान्य गुरु में रूपांतरण करने की ऐसी क्षमता नहीं होती ईसा मसीह में उन सरल मछुओं को दिव्य ज्ञान प्रदान करने की क्षमता थी जो उनके स्पर्श से ज्ञानी बन गए उनमें उन पापी घराने वाले अपवित्र लोगों को परिवर्तित करने की क्षमता भी थी जब उन्होंने उनसे कहा तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया गया है तुम्हारे विश्वास के कारण तुम पूर्ण हो गए हो तुम निश्चिंत हो जाओ तो उन्हें तत्काल लगा कि बुराइयों से मुक्त हो गए हैं लेकिन स्वयं ईसा मसीह ने दीक्षा ग्रहण की थी वह दृश्य आखिर और क्या था जब जॉर्डन में बपतिस्मा के समय ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के द्वार खुल गए और उन्होंने ईश्वर के प्रकाश को एक कबूतर की तरह अवरोहण करते तथा अपने सिर पर उतरते देखा और एक वाणी सुनी यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ आधुनिक काल में अधिकाधिक लोग श्री रामकृष्ण को ईश्वर अवतार मानने लगे हैं उन्होंने भी एक मानव गुरु से दीक्षा ली थी ऐसा कहा जाता है कि काली मंदिर के पुजारी का स्वीकार करने के पूर्व उनकी केनाराम भट्टाचार्य नामक कालांतर में एक तांत्रिक गुरु से दीक्षा हुई थी अब जब गुरु ने श्री रामकृष्ण के कान में मंत्रोच्चारण किया तो श्री राम कृष्ण जोर से चिल्लाए और समाधिस्थ हो गए गुरु ने कहा कि उन्होंने कई शिष्यों को दीक्षा दी थी लेकिन उन्हें श्री राम कृष्ण जैसा कोई नहीं मिला था